एक व्यक्ति रहता था उसके जीने का तरीका अजीब था वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था वह इस शहर में नया था इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा मैंने रात को आपको अपने घर खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था उसने कहा मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो धोखेबाज बोला आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है मैं उसे वापस चाहता हूँ व्यापारी ने कहा मित्र मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उन दोनों में लड़ाई शुरू होगी आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए बादशाह अकबर ने दोनों की कहानी सुनी और वे हैरान हो गए है। उन्होंने बिरबल को यह मामला सुलझाने के लिए कहा धोखेबाज़ ने कहा, बादशाह मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है बिरबल ने कहा अपने गवाहों को बुलाओ मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे बिरबल ने दोनों, दोनों को अलग अलग, अलग, अलग कमरों में बैठा दिया फिर भी उन्हें भी मिट्टी का ढेर देकर दे दे हीरे के आकार के, के रूप में वर्णन करने के लिए कहा नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस तरह होता है इसलिए उसने मिट्टी को उस तरह की तरह आकार दे दिया दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है। इसलिए उसने मिट्टी को सुई का आकार दे दिया जब बिरबल ने देखा कि दोनों गवाहो ने क्या बनाया है तो वह बोला जहाँ बना इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है ये कहानी झूठी है व्यापारी निर्दोष है यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया जबकि धोखेबाज को कैद खाने में डाल दिया गया अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी व्यापारी और धोखेबाज मेजबान वाचक स्वर भारती परिमल